नमः ओम शांति शांति शांति अपवर्ग का अर्थ हो गया आत्यंतिक दुख निवृत्ति ये दुख निवृत्ति में आत्यंतिक असमान कालीनत्व तभी तो ये जो आत्यंतिक अंश हुआ इसी से प्रयुक्त तो हो जाएगा विशिष्ट विशिष्ट अर्थात आत्यंतिक दुख निवृत्ति तो आत्यंतिक अंश को, को लेकर के आत्यंतिक दुख निवृत्ति प्राप्त हो जाएगा ये आत्यंतिक का घटक है दुख तो दुख असमानकालीन तो कहते हैं दुखध्वंश समान अधिकरण है दुख असमानकालीन तो ये दुख अंश जो घटक है वो तत्वज्ञान से नाश हो जाएगा तो नाश हो तो से आत्यंतिक्व ये सिद्ध होगा ऐसा कहा तो तत्व ज्ञान से दुख कैसे नाश होगा सूत्र स्मरण है दुख जन्म प्रवृति दोष मिथ्या ज्ञान नाम उत्तरो अनंतरा अपया अपवर्ग ऐसे कहा गया तो अंतिम ये दुख का नाश होने से ये अपवर्ग होगा कहा गया तो उसमें कैचित लोग आकर के कहे आप विशेष्य को प्रयोजक नहीं मान करके विशेषणों को प्रयोजक मान रहे हैं तो ये ठीक नहीं है इसलिए विशेष्य अंश विशेष्य अंश हो गया दुख निवृत्ति तो दुख निवृत्ति से अपवर्ग होना चाहिए आत्यंतिक्व का सिद्ध होकर के अपवर्ग ऐसा नहीं है तो नहीं तो वन धूम का प्रयोजक हुआ तो वन धूम विशिष्ट पर्वत का भी प्रयोजक हो जाए ये दोष दिखाए इस दोष सक, दो का वारण करने के लिए नब्बे लोग आगे कहते हैं आगे लोग हाँ? तो सबसे प्रथमे ये जो सूत्र के अनुसार दुख जन्म प्रवृत्ति दोष आगे मिथ्या ज्ञान का उपाय होने से किसका उपाय होगा दोष का ये मिथ्या ज्ञान का उपाय कैसे होगा यही है पदार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान उनका मत में तत्व ज्ञान कोई आप वेदांति लोग जैसे कहते हैं कि तुम पदार्थ एक तत्व तो पदार्थ पदार वो दोनों का ओक्य ज्ञान ऐसा हम लोग का नहीं है ये जो सोलह सो पदार्थ हुए ये पदार्थों का ज्ञान हो जाना है तत्व ज्ञान होने से मिथ्या ज्ञान ये नाश हो जाएगा मिथ्या ज्ञान नाश हो जाने से आगे दोष आगे प्रवृत्ति आगे जन्म आगे दुख ही नाश हो जाएगी अच्छा नव्यास्तु यहाँ नव्य लोग समाधान देते हैं योग्य विभु विशेष गुण नाशम प्रतिशो स्वउ्तरवर्ती गुणा न कारण्वात ये उनका एक सिद्धांत है योग्य विभू योग्य कहने का अर्थ ये ग्राह्य प्रत्यक्ष ग्राह्य यहाँ दिया नहीं तो योग्य का अर्थ आगे आएगा और विचार योग्य विभु विशेष गुण अर्थात तो जो प्रत्यक्ष विषय होंगे जो विभू विशेष गुण विभू पदार्थों का जो विशेष गुण है वो अगर योग्य है तो योग सभी विशेष गुण योग्य नहीं होते हैं जैसे धर्मा धर्म संस्कार ये सब योग्य नहीं होते हैं तो बाकी जो सुख दुख ज्ञान इत्यादि ये सब विभू विशेष गुण योग्य है इनका नाश प्रति स्व उत्तरवर्ती गुणा न कारण आगे उत्तरवर्ती गुण कोई आगे गुण की उत्पत्ति हो जाएगी तो पूर्व गुण का नाश हो जाएगा तो दुख ध्वंस रूप मुक्ति संभव है न स्वउतर अभी दुख है दुख के बाद और कुछ गुण उत्पन्न हो गया स्व उत्तरवर्ती दुख उत्तरवर्ती गुण हो जाएगा और वो विभु अर्थात आत्मा का विशेष गुण अगर होगा तो अर्थात तो दुख होने के बाद आपको पर्वत ज्ञान हो गया जो पर्वत ज्ञान हुआ वो विभु विशेष गुण तो होने से कहते हैं कि स्व उत्तर गुण स्व उत्तर उत्पन्न गुणे न दुख ध्वंस रूप मुक्ति संभव न तो दुख ध्वंस कैसे हो जाएगा क्या उत्तर क्षण जो गुण उत्पन्न होगा उत्तर क्षण मान लीजिए कि आपको उपांत्य क्षण में दुख है और अंतिम क्षण में आपको पर्वत ज्ञान हुआ तो दुखों की निवृत्ति होगी तो दुखों की निवृत्ति हो गई तो मुक्ति संभव हो गया तो न तत्व तत्व ज्ञान अपेक्षा इसलिए तत्व ज्ञान की अपेक्षा नहीं होगा तो अगर आप कहेंगे कि दुख ध्वंस हो जाने से ही मुक्ति हो जाएगी तब दुख ध्वंस तो स्व उत्तर गुण से ही हो जाएगा तो हो जाएगा तो फिर तत्व ज्ञान की कोई अपेक्षा नहीं है ऐसा होगा अच्छा तो अभी समाधान क्या है तो कहते हैं इति अर्थात तो तत्व ज्ञान के बिना भी फिर मुक्ति हो जाएगी अगर आप कहेंगे कि दुख ध्वंस ही मुक्ति है इसलिए समाधान देते हैं कि दुख पदम दुख साधन दूरित परतया व्याख्ययम इसलिए जो दुख निवृत्ति कहते हैं इसका अर्थ हो जाएगा दुख का साधन दूरित दूरित द तो धर्माधर्म पाप दुख साधन दूरित परतया व्याख्ययम राम रुद्र में दिए हैं दूरित परतया तथा च दुख ध्वंस का अर्थ दुख शब्द का अर्थ कर देंगे धूरीत पाप तो दुखधध्वंस का अर्थ हो जाएगा पापध्वंस इसलिए टीका में कहते हैं तथा च पाप्वंस एवं मुक्तिर न दुखधध्वंस इति न उक्त अनुपत्ति तो इसलिए दुख ध्वंस मुक्ति नहीं है अगर दुख ध्वंस को मुक्ति कहेंगे तो दुख योग्य विभू विशेष गुण है उत्तरक्षण गुण से नाश हो ऐसे ही मुक्ति हो जाएगी किंतु जो पाप है वो विभू विशेष गुण है परिच्छि विशेष गुण है विभू विशेष गुण है किंतु योग्य नहीं है योग्य नहीं से उत्तरक्षीण गुणों के द्वारा नाश होगा विशेष गुणों के द्वारा नाश नहीं होगा हाँ हाँ आत्यंतिकित तो स्वान अधिकरण दुख समान, समान हाँ अर्थात तो अंतिम क्षण लेंगे उपांत क्षण हो जाएगा अर्थात तो उपांत क्षण में दुख है अंतिम क्षण में पर्वत ज्ञान हुआ उसी से मुक्ति हो जाएगी अंतिम क्षण देखिए अभी अंतिम क्षण में अभी उसका दुख ध्वंस समानाधिकरण अभी तो अंतिम क्षण में दुख ध्वंस है क्योंकि अंतिम क्षण में पर्वत ज्ञान हुआ दुख ध्वंस है उस समय में और दुख है नहीं है तो दुख ध्वंस और दुख साथ में नहीं असमानकालीन हो गया अभी कहेंगे कि शरीर इत्यादि है वो तो शरीर नाश हो रहा है उसी क्षण में हाँ अच्छा संचित कर्म इत्यादि तत्व ज्ञान से सब नाश होगा यहाँ और क्या अधिक विचार आएगा क्या ना आगे जन्म देने के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं रहा तत्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहा अर्थात तो इस पक्ष में संचित कर्म का घटाव थोड़ा और विचार करना होगा विचार सापक्ष ठीक है इसको और थोड़ा विचार करेंगे नहीं तो संचित कर्म होगा तो ठीक है अंतिम क्षण में तो कोई दुख नहीं रहा था किन्तु तो आगे जन्म हो जाएगा तो तत्व ज्ञान नहीं है तो संचित कर्म का नाश कैसे होगा कि फिर आगे जन्म नहीं होगा ये थोड़ा विचार करना होगा कैसे न ये लोग कहना प्रारब्ध इतर कर्मों बोल करके कहा पूर्व पृष्ठा में था तो इतर कर्म अर्थात तो संचित रहना होगा इंद्रिय अच्छा वो ज्ञान है छ ज्ञान अच्छा हाँ ठीक है ऐसे तो फिर कोई भी ज्ञान अच्छा पर्वत तो ज्ञान नहीं लेकर के कोई अच्छा स्मरण ज्ञान भी तो मानसिक ज्ञान होगा छः इंद्रिया तो दुखो हो जाएंगे किंतु अर्थात तो चरम में अर्थात तो ये सब नाश हो रहे हैं ये भी लेना पड़ेगा चरम में कोई भी ज्ञान हो और वो चरम में अभी ये सब नाश हो रहे हैं अर्थात चरम क्षण के बाद उसका और नहीं आएगा तो मुक्त हो जाएगा क्योंकि इनका तो जीवन मुक्ति है नहीं इसलिए चरम क्षण तक भी कोई इनका मुक्त नहीं है आगे उसका जन्म नहीं होना इनका मत में ये मुक्ति है तो अर्थात अंतिम क्षण में तो वो दुख समानकालीन हो जाएगा किंतु तो आगे और नहीं होगा अर्थात संचितों को किन्तु तत्व तो तो ज्ञान के बिना कैसे नाश करेंगे ये थोड़ा विचारणीय है करके कहेंगे अच्छा दुखपदम दुखसाधन दुरीतपरतया व्याख्यायम्। अर्थात आत्यंत जो दुख ध्वंस कह दे, दुख का अर्थ हो गया कि दुरीत ध्वंस ये कहना पड़ेगा और दूरित च योग्य गुण तो गुणावात्त इसलिए स्व स्व स्वउत्तरवृत् स्वउत्तरवृत्ति गुणनाश्य न है योग्य गुणावात न स्वउत्तरवृत्ति गुणनाश्यता उत्तर क्षण गुण के द्वारा पूर्वक्षण क्षण गुण नाश हो जाएगा किंतु अगर वो योग्य हो तो किंतु ये जो दूरित है योग्य नहीं है नहीं होने से ये नाश नहीं होगा तो नहीं होगा तो इसलिए ये ऐसे मुक्ति मतलब उत्तरक्षण गुणों के द्वारा मुक्ति नहीं हो जाएगी तत्व ज्ञान की आवश्यकता है दूरित से योग्य गुणत्व तो अभाव दूरित योग्य विभु विशेष गुण नहीं हुआ नहीं हुआ तो उत्तरक्षण गुण के द्वारा दूरित नाश हो जाएगा नहीं होगा तो उत्तरक्षण गुण के द्वारा दुरित नाश नहीं होगा तो फिर ये दुरित नाश करने के लिए तत्वज्ञान की आवश्यकता है तत्वज्ञान की आवश्यकता रहेगी दूरित च योग्य गुणत्भा न स्वउत्तरवृत्ति गुणनाश्यता कारण अथ तन्नाश रूप मुक्त तत्वज्ञान साध्यत्व एवं तन्नाश अर्थात दुरीतनाश रूप मुक्ते ये अभी दुःखनाश को मुक्ति नहीं कहकर पापनाश को मुक्ति कहा गया और अरो पापनाश ये तत्वज्ञान से ही होगा इति आहु ऐसा कहा गया नब्य लोग ऐसा कहते हैं समाधान देते हैं तथा च एतादृश अपर्ग से अभी अपवर्ग शब्द का अर्थ हो गया अभी दुखध्वंस नहीं है पाप ध्वंस हो गया दूरित ध्वंस दूरित ध्वंस ये अभाव में अंतर्भाव हो जाएगा इसलिए अपवर्ग का अर्थ कहते हैं कि अभाव में अंतर्भाव हो जाएगा प्रमेय का विचार चल रहा था तो प्रमाण प्रमेय संशय इस प्रकार की उनका प्रथम सूत्र है तो प्रमाण तो यथाथ अंतर्भाव हो गया था कि प्रमेय का विचार चल रहा था प्रमेय का अंतर्मय अंतिम है, अंति है अपवर्ग अभी अपवर्ग कहाँ अंतर्भाव हो गया अभाव में क्योंकि निवृत्ति है पाप निवृत्ति ये अभाव में अंतर्भाव हो गया क्या सी दुख निवृत्ति अभी पाप निवृत्ति हो गया अभी पाप पापनिवृत्ति विशेष हो गया पाप निवृत्ति विशेष होने से विशेष प्रयुक्त विशेष प्रयुक्त अभी विशिष्ट भाव होगा पाप, पाप, पाप निवृत्ति है ना आत्यंतिक पाप निवृत्ति तो पापनिवृत्ति विशेष है तत्प्रयुक्त विशिष्ट कर तत लेंगे <laughs> अपवर्ग अभी अभाव में अंतर्भाव होगा आगे <laughs> प्रमाण प्रमेय संशय प्रथम सूत्र में था उनका संशय संशय संशय क्या पदार्थ है ज्ञान तथार्थ तो ज्ञान यथार्थ ज्ञान अयथार्थ ज्ञान इसलिए कि सात पदार्थ में किसमें अंतर्भाव होगा गुण में अयथार्थ ज्ञान अयथार्थ अनुभव यथार्थ अनुभव कौन कौन है संशय विपर्यय तर्क साध्यतया इच्छा विषय रूप प्रयोजन आगे है प्रयोजन प्रयोजन प्रयोजन क्या है कहते हैं कि साध्यतया इच्छा विषय इच्छा का विषय जो कि साध्य है उसी को प्रयोजन कहा जाएगा तो यथा यथम द्रव्यादिशु इच्छा का विषय द्रव्य हो सकता है गुण हो सकता है क्रिया हो सकती है तो जो होगा उसमें अंतर्भाव हो जाएगा प्रयोजन यथा यथम द्रव्यादिशु अंतर्भाव हो जाएगा प्रयोजन का आगे है दृष्टान्त साध्य साधन उभयत्ता निश्चय विषय दृष्टात यहाँ द्रव्यादीसु साध्य साधन उभयत्ता जिसका ये निश्च... नु, निश्चय का विषय बोग्रीन है ष्ठी साध्य साधन उभयत्ता का निश्चय जैसे कहते हैं महानस महानस में हमको ये निश्चय है साधन बतावी है साध्य बता भी है तो अभी ये जो निश्चय हुआ ये निश्चय का विषय कौन है कहते महानस है तो निश्चय का विषय ये हो गया दृष्टांत निश्चय विषय से दृष्टांत से कभी निश्चय का विषय कोई द्रव्य हो सकता है कभी गुण कभी क्रिया जैसे हो जाएगा वह भी दृष्टान्त से यथाथम द्रव्यादिशु दृष्टान्त क्या क्या सिद्धांत तत्त शास्त्र सिद्धार्थ रूप से सिद्धांत से द्रव्यादिश तास्त्र उस शास्त्र में जो सिद्ध अर्थ रूप सिद्ध अर्थात विचार के द्वारा प्रमाण इत्यादि के द्वारा जो अर्थ सिद्ध हुआ वो अर्थ वो सिद्धांत तो कहा जाएगा तो सिद्धम यद अंतम तो हो गया अंतम अथा निर्णय ये निर्णय सिद्ध हो गया सिद्धांत तो किसमें कहते हैं द्रव्यादिशु शास्त्र का जो अर्थ है वो शास्त्र का अर्थ द्रव्य गुण कर्म ये सब उसमें अंतर्भाव हो जाएंगे आगे सिद्धांत के आगे अवयव शब्द अवयव अवयव, अवयव अर्थात तो जो अनुमान में पांच अवयव लगाते हैं इसी को यहां अवयव शब्द से कहा जाते हैं सिद्धांत शब्द से यहां कह दिया कि शास्त्र सिद्ध अर्थ रूप सिद्धांत सिद्धांत अर्थात सिद्ध अर्थ तो यद अंत अंत अर्थ निर्णय या सिद्धम यद कहने से प्रमाणर अर्थपरीक्षण प्रमाणेर अर्थपरीक्षणम परीक्षण सिद्धांत ऐसा दिए प्रमाणेर अर्थपरीक्षणम इसका अर्थ प्रमाणेर अर्थपरीक्षणम ये ये एक संज्ञा है किंतु ये सिद्धांत का संज्ञा है अच्छा यहाँ तो कह दिया कि शास्त्र सिद्ध शास्त्र सिद्ध अर्थ तो सिद्धांत तो का अर्थ हो गया अर्थ अर्थ तो द्रव्य कर्म सामान्य कुछ भी हो जाएंगे तो इसलिए शास्त्र सिद्ध अर्थ अर्थात यहाँ अंत शब्द का तो अर्थ अर्थ लिया सिद्धम यद अर्थम सिद्धम यद अर्थम कह दिया ना शास्त्र सिद्धम यद अर्थम यो अर्थ है इसी पर आगे हो गया उसी को सिद्धांत कहेंगे तो सिद्ध जो अर्थ है उसी को सिद्धांत कहा गया अर्थात यहाँ अंत शब्द का अर्थ अर्थ लिया गया निर्णय नहीं आ, तो ये द्रव्य गुण इत्यादि हो सकते हैं यहाँ अंत शब्द का अर्थ, अर्थ अर्थ सिद्ध जो अर्थ अर्थ क्या है कि शास्त्र में जो जो बात कहा गया है वो द्रव्य हो सकता है गुण हो सकता है कुछ भी हो सकता है आगे शब्द रूप प्रतिज्ञा आदि अन्यतम रूपाणाम अवयवा नाम गुणे शब्द रूप प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा आगे हेतु उदाहरण उपनय निगमन ये सब शब्द रूप है तो कहते हैं कि शब्द स्वरूप प्रतिज्ञादी अन्यतम रूपाणाम अवयवा नाम यही पांच अवयव है ये सब शब्द रूप है शब्द होने से किस में अंतर्भाव हो जाएंगे गुण में आगे तर्क व्याप्यारूपेण व्यापक रूप से तर्क से तर्क क्या पदार्थ हो गया यथार्थ अनुभव हो इसलिए भी गुण में अनुभव अंतर्भाव हो जाएगा आगे निर्णय तो तर्क के आगे निर्णय निर्णय है ज्ञान रूप निर्णय अर्था अर्थात निश्चय निश्चय अर्थात यथार्थ ज्ञान ये भी गुण में अंतर्भाव हो जाएगा तो निर्णय के आगे वाद जल्प वितंडा तत्व बहुत सोह कथा रूप वादस्य गुणे तत्व बहुत सोह कथा कथा अर्थात शब्द उच्चारण तो ये किसमें अंतर्भूत होगा गुण में आगे बीजी कथा रूप जल्पस्य ये जल्प ये भी शब्द उच्चारण है ये भी गुण में और बीतण्डा स्वपक्ष स्थापना हीन और आगे परपक्ष खंडनम ये मुख्य है क्योंकि जो वितंडा ग्रंथ होता है वो स्वपक्ष स्थापना ही न अर्थ तो आता है परपक्ष खंडनम किंतु तो वहा मुख्य है परपक्ष खंडनम स्वपक्ष स्थापनाहीन कथारूप बीतंडा यहाँ ये भी कथा है कथा अर्थात शब्द उच्चारणम शब्द होने से गुण में आगे है बीतंडा आगे हेत्वाभाषा हेत्वाभाष के लिए पदकृति में क्या कहे हैं अनुमिति अनुमिति प्रतिबंधक अनुमिति तत्करण अन्यतर का प्रतिबंधक होना चाहिए और ये जो प्रतिबंधको होगा ये कि यथार्थ ज्ञान होगा तो यथार्थ ज्ञान का विषय या दे दिया अनुमिति तत्कारण दे दिया का न क होगा अनुमिति तत्कर्ण ज्ञान अन्यतः प्रतिबंधक ज्ञान विषय तो ज्ञान विषय रूप हेतुआभ हेतुआभास या तो अनुमिति अथवा अनुमिति का कारण व्याप्ति ज्ञान परामर्श इत्यादि किसी का ये प्रतिबंधक होगा तो ये प्रतिबंधक ज्ञान ये ज्ञान का विषय जो होगा वो हेतुआभाष अर्थात हेतुभाष का ज्ञान होने से अनुमिति और अनुमिति का करण इनमें से अन्यतरह किसी का भी प्रतिबंधक हो जाएगा हेतु भाष का ज्ञान होने से इसलिए ज्ञान का विषय हो जाएगा हेतु भाष अच्छा आगे मैं अनुमिति तत्कर्ण ज्ञान अन्यतर प्रतिबंधक ज्ञान विषयत्व ये जो प्रतिबंधक ज्ञान होगा स्वयं कि यथार्थ ज्ञान होगा प्रतिबंधक ज्ञान यथार्थ ज्ञान होने पर ही कहेगा कि आप जो हेतु लगाए हैं वो हेतु नहीं है वो हेतु आभाष तो जो बाद वाला ज्ञान आएगा वो स्वयं मिथ्यान् ज्ञान नहीं होगा वो तो यथार्थ ज्ञान होना चाहिए तभी बताएगा कि पूर्व का जो हेतु है वो हेतु आभाष है इसलिए वहां तो तर्क संग्रह में दिए हैं पदकृतिया में अनुमित तत्कर्ण अन्य प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषय दिए हैं यथार्थ शब्द तो तो नहीं दिया अनुमिति तत्कर्ण ज्ञान उसका अन्य तरह का प्रतिबंधक जो ज्ञान होगा वो ज्ञान का विषय इसको हेतु हेतुआभास कहते हैं ये हेतु हेतुआभास यथाथम यथा द्रव्यादिश तो है हेतुभाष ये हेतु कभी आप द्रव्य कभी गुण कभी जैसे लगाए हेतुआभ आगे है छल छल कहते हैं अभिप्रायांतरेण प्रयुक्त शब्द से परिकल्प्य दूषणिधान रूप से छल गुणे अभिप्राय अंतरेण प्रयुक्त शब्द अन्य अभिप्राय रख करके शब्द प्रयोग किया गया किंतु ये अभिप्राय को नहीं समझ करके दूसरा अभिप्राय का कल्पना करके दोष देना तो ये जो दोष देगा ये उसका दोष है उसको कहा जाएगा वो छल क्या क्योंकि वाक्य अर्थ ज्ञान के लिए आकांक्षा योग्यता सन्निधि और सहकारी तात्पर्य ज्ञान तो तात्पर्य ज्ञान जिसको नहीं हुआ उसको वाक्य अर्थ ज्ञान नहीं होगा तो वाक्य अर्थ ज्ञान उसको नहीं हुआ क्योंकि उसको तात्पर्य ज्ञान नहीं है वक्ता का क्या विवक्षा है उसको ज्ञान नहीं है नहीं होने से उसको वाक्य अर्थ ज्ञान नहीं हुआ और अज्ञ होकर के दूसरों को दोष दे दिया इसके लिए दृष्टांत देते हैं महाराज जी कह के बार कहे नव कम्बलो अयम कोई व्यक्ति प्रवेश किया नूतन कम्बल धारण करके तो वो कहता है कि नव कम्बलो अयम तो नव में समस्त कैसे होगा कम्बल तो नव कम्बलो अयम अयम नव नवम कम्बलम यश्य तो हो जाएगा तो नवम अर्थात नूतनम कम्बलम तो दूसरा कहता है कथम नव कम्बलो एम एको कम्बलो एम तो यहां भी बहुब्री है तो एकम कम्बलम यश्य तो वो जो कहता था नूतनों को कहता था ये नव संख्या को लेकर के दोष दिया इसको कहा जाएगा कि दोष देने वाला का ये छल हुआ क्योंकि तात्पर्य नहीं समझा ये लोक में किंतु तो इस प्रकार की व्यर्थ को लेकर के जो देते हैं दूसरे लोग हंसते हैं किन्तु तो शास्त्रीय विचार से छल कहने वाला का दोष है शब्द का वक्ता कुछ अर्थ कहाँ दूसरे जो अर्धबुद्धिमान लोग होते हैं लोक में वो उसका दूसरा अर्थ निकाल करके जो कहते हैं ना मजाक कर लेते हैं शास्त्रीय दृष्टि से ये उसका दोष है वैसा नहीं करना चाहिए वक्ता क्या कहता है तात्पर्य समझना आवश्यक तो वो तो मतलब वो जान करके कहा मतलब दूसरे लोग क्यों समझ कि यह जान करके कहा जान करके कहा, जान करके कहा तो और पाप हुआ ये तो अर्थात तो मिथ्या कथन क्या अनुत भाषण हो गया चलके। वो चल कैसा अच्छा वो तो जानकर ना, ना ना जान के नहीं लिया जाएगा क्योंकि शास्त्रीय विचार में जान के लेना ये ग्रहण नहीं होगा मतलब जान ये अनुत भाषण किया वो तो शास्त्र विचार में लिया ही नहीं जाएगा वो तो पाप हो जाएगा अभिप्राय अंतरेण प्रयुक्त शब्द से परिकल्प्य उसका तात्पर्य ग्रहण नहीं होने से वो कल्पना कर लिया दूषण अभिधान रूप से छल दूषण का अभिधान किया कथन किया ये क्या चीज हुआ शब्द उच्चारण शब्द उच्चारण होने से ये भी शब्द में जाएगा तो गुण में अंतर्भाव हो जाएगा आगे कहते हैं असद रूप जातेर गुणे जाति ये है उत्तरम जाति असद उत्तर तो ये जाति ये असद शब्द उच्चारण असद जैसे एक दृष्टान्त उत्कर्ष समाज जाति ऐसा एक ब्रह्मसूत्र में एक जगह में विचार दिए थे कि जैसे कि घटो अनित्य गंधवत्वात् ऐसा कह देंगे कि घटो अनित्य क्यों गंधात अथवा शब्दो शब्दोनित्य कृतकत्वात शब्दों अनित्य कृतकत्वा दृष्टांत किसको देंगे जो जहां जहाँ कृतकत्व रहेगा वहाँ अनित्यत्व तो रहेगा घट हो जाएगा तो घट में अभी कृतकत्व रहा तो अनित्यत्व तो रहा अनित्य तो घट में रहा और घट में सवयव रहा तो रहा तो अभी हम कहेंगे कि घट में कृतकत्व रहने से सवयवत्व तो भी रहेगा क्यों कहते हैं कि घट में कृतकत्व रहने से अनित्यत्व तो रहा और घट में अनित्यत्व तो है सावयवत्व तो भी है इसलिए हम कहेंगे कि यत्र यत्र कृतकत्व तत्र तत्र सवयत्व इस प्रकार की कोई अगर व्याप्ति ग्रहण करेगा और कहेगा कि जहां जहां कृतकत्व रहेगा रूप में घट रूप में कृतकत्व रहेगा रहेगा तो आप घट में ग्रहण किए हैं ये कृतकत्व तत्र तत्र फिर रूप में भी रहना पड़ेगा कहेंगे इसको सब कहते हैं असद उत्तर अर्थात अव्यापक गुण को भी व्यापक दिखाना इसको असद उत्तर कहते हैं ये भी एक जाती है जाति उत्तर कहते हैं ये उत्कर्ष समाज जाति ऐसे ब्रह्मसूत्र में एक जाग में रत्न प्रभा में इसको दिए हैं जाति असद उत्तर जाति क्या ची? ये उसका एक नाम है असद जाती। तो जाति असद उत्तर अर्थात शब्द रूप है शब्द रूप होने से गुणा ये शास्त्रीय है कि पारिभाषिक शब्द है जाति आगे हेत्वाभाष छल जाति अंतिम हो गया निग्रह स्थान नाम तत्व तो ज्ञान निश्रेय साधिगम ऐसे उनका पूरा सूत्र है अभी निग्रह कहते हैं पराजय हेतुस्वरूप निग्रह स्थान नाम यथा यथम द्रव्यादिशु अंतर्भाव पराजय का हेतु निग्रह स्थान कहते हैं शास्त्रार्थ होने के समय में पराजय का हेतु जो जो घटना होने से पराजय मानना होता है वो सबको निग्रह स्थान कहते हैं वो यथा यथम द्रव्यादिशो अंतर्भाव अभी दिखाते हैं निग्रह सब कौन कौन है कहते हैं निग्रह इसमें थोड़ा पाठ संशोधन भी करना है प्रतिज्ञा हानि ही प्रतिज्ञांतरम आगे सब एक एक करके व्याख्यान करेंगे प्रतिज्ञा हानि प्रतिज्ञा का हानि त्याग कर दिया प्रतिज्ञा प्रतिज्ञातरम पहले एक प्रतिज्ञा किया था कोई दोष आ गया अन्य प्रतिज्ञा उसमें विशेषण जोड़ दिया कुछ आगे है प्रतिज्ञा विरोध थोड़ा पाठ संशोधन करना होगा इसमें प्रतिज्ञा विरोध प्रतिरोध है ना प्रतिज्ञा विरोध करना पड़ेगा प्रतिज्ञा विरोध अर्थात विरुद्ध हेतु लगा दिया जैसे कहेंगे प्रतिज्ञा का विरोध हो गया आगे प्रतिज्ञा सन्यास प्रतिज्ञा का त्याग कर दिया अपना आगे हेतु अंतरम पहले हेतु दिया था अभी वो साध्य सीधा नहीं कर पाया कुछ विशेषण जोड़ दिया हेतु में हेतुअत क्या सी ये आगे सब देते हैं दक्षिण पार्श्व में प्रतिज्ञा हानि अर्थात पक्ष इत्यादि को छोड़ दिया प्रतिज्ञा सन्यास अर्थात कुछ बदल दिया बिल्कुल प्रतिज्ञावाक्यों तो को इस प्रकार कहेंगे हेत्तर आगे अर्थर निरर्थक अभिज्ञाताक अपाथकम अप्रात कालम अधिकम पुनरुक्तम अनुभाषण अज्ञानम अप्रतिभा विक्षेपो पर्यनु पर्यनुयोज्य उपेक्षण निरनुयोज्य अनुयोग अपसिद्धांत हेत्वाभाषाश्च हे बाईसोगे निग्रह स्थान हेत्वाभाष्च ऐसा कहा ये चकारो अनुक्त समुच्चार्थस और भी है क्या है कहते तेन दृष्टान्त साधन वैकल्यादी नाम परिग्रह जिसको दृष्टांत दिया उसमें साधन नहीं है अथवा साध्य नहीं है इस प्रकार की हो जाएगा ये भी सब निग्रह हो जाएंगे आगे इसका वर्णन करते हैं त्र प्रथम निग्रह स्थान क्या हो गया ग्या? प्रतिज्ञाहन हानि विशिष्य प्रतिज्ञात पक्षादेह परित्याग रूप प्रतिज्ञा हानिर अभावे विशेष विशिष्य विशेष करके पक्ष प्रतिज्ञा में क्या क्या अभाव करेंगे पक्ष और साध्य तो विशेष करके कहा था ये पक्ष है यह साध्य है तो कोई अगर दोष दिखा दिया तो फिर उसका कुछ अंश परित्याग कर दिया विशिष्य प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा प्रतिज्ञात पक्ष आद है परित्याग रूप प्रतिज्ञा हानि तो ये परित्याग प्रतिज्ञा का हानि हानि हो रहे से इसको कहते है है हैं ये अभाव में अंतर्भाव हो जाएगा क्योंकि परित्याग कर दिया कुछ अंश का निगमन को प्रतिज्ञा कैसे कहेंगे वो तो अबाधित तो साध्य बोधकत्व ये निगम कहेंगे प्रथम जो हुआ प्रतिज्ञा वाक्य उसमें क्या अबाधित तो साध्य बोधन है वहां तो, तो संदिग्ध तो साध्य बोधन है अंतिम वाला प्रतिज्ञा नहीं है प्रथम वाला प्रतिज्ञा तो ये जो पर्वतोवनीमान और प्रथम में जो पर्वतो बनीमान ये समानार्थ का नहीं है तो इसलिए संशय को कहेंगे प्रतिज्ञा निश्चय को प्रतिज्ञा नहीं कहेंगे तो प्रथम को इसलिए प्रतिज्ञा कहें संदिग्ध साध्य जिसमें रहेगा वो प्रतिज्ञा हो जाएगी अच्छा प्रथम हो गया प्रतिज्ञा हानि आगे हो गया प्रतिज्ञातरम परोक्त दोष पूर्वा पूर्वानुक्त विशेषण विशिष्टतया प्रतिज्ञाता कथन रूपस्य से गुणे ये प्रतिज्ञा कर दिया करने से पर कोई दोष दिखा दिया वो दोष का उद्दिधिरया उद्धार उद्धार हितुम इच्छया दोष जो पूर्व पक्ष दिखा दिया वो दोष का उद्धार करने के लिए क्या कर दिया पूर्व अनुक्त विशेषण विशिष्टतया फिर प्रतिज्ञा कर दिया पहले एक विशेषण नहीं दिया था या तो पक्ष में नहीं तो साध्य अंश में वो विशेषण नहीं दिया था नहीं देने से बादी दोष दिखा दिया दिखाने से पूर्व अनुक्त विशेषण से अभी विशिष्ट कर दिया प्रतिज्ञा वाक्य को तो कर देने से कहते हैं कि प्रतिज्ञातार्थ कथन रूप से अभी प्रतिज्ञांतरम हो गया ये पूर्व प्रतिज्ञा नहीं था तो अभी विशेषण जोड़ दिया ये प्रतिज्ञातरम ये भी शब्द में जाएगा प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा शब्द उच्चारण ये भी शब्दों में होने से गुण में अंतर्भाव हो जाएगा प्रतिज्ञातरम हो गया आगे प्रतिज्ञा विरोध स्वउक्त साध्यादि विरुद्ध हेत्वादि कथन रूप प्रतिज्ञा विरोध से स्व स्वउक्त साध्य जो साध्य कहा है आगे हेतु ऐसे कह दिया वो हेतु विरुद्ध हेतु हो गया जैसे कह दिया कि शब्दो नित्य क्यों कृतकत्वात् ये जो हेतु है कृतकत्वम ये साध्य नित्यत्व तो को प्रमाण करेगा न साध्याभाव अनित्व तो को प्रमाण करेगा भाव को प्रमाण करेगा इसलिए साध्या भाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध तो प्रतिज्ञा वाक्य कह करके विरुद्ध हेतु लगा दिया अर्थात आप आपने प्रतिज्ञा का ही विरोध कर दिया ये हो गया सो उक्त साध्य आदि उसका विरुद्ध हेतु आदि कथन साध्य का विरुद्ध हो हे गया हेतु इस प्रकार की कथन रूप प्रतिज्ञा विरोध ये कथन है शब्द उच्चारण है ये भी गुण में अंतर्भाव हो जाएगा शब्दों तो नित्य कृतकत्वाद ये जैसे देते हैं जहां भी विरुद्ध हेतु कहा जाएगा वो सब प्रतिज्ञा विरोध होगा अच्छा ये हो गया प्रतिज्ञा विरोध आगे हो गया प्रतिज्ञा संन्यास स्वत साध्यादे पर दूषण कृत तत्साध्य अपलाप रूपस्य प्रतिज्ञा संन्यास्य अभावे जैसे कह दिया कि प्रदो वन्यमान ऐसे कह दिया तो भाई हृदय कैसे बन्नीमान होगा तो कहते हैं ना हृदय बन्ही अभाववान इस प्रकार के कह देना कहते हैं कि ये प्रतिज्ञा संन्यास तो प्रतिज्ञा को ही छोड़ दिए तो, तो, सा तो, तो साध्या दे है परेण दूषणे कृते दूसरे आदमी जो दोष दिखाया तलाप रूप से न ना न हम ये साध्य नहीं कह रहे हैं क्या साध्य है कहते हैं बन्ही अभाव यहाँ साध्य है इस प्रकार की जब कह देने से प्रतिज्ञा संन्यास प्रतिज्ञा का संन्यास संस कर त्याग त्याग करता तो अभाव ये अभाव में अंतर्भूत हो गया आगे हेतु अंतरम परोक्त दूषण उद्दिधीर्षया पूर्वोक्त हेतुता अवच्छेदक अतिरिक्त हेतुता अवच्छेदक विशिष्ट हेतु कथन रूप से हेतुअतर गुणे परोक्त दूषण ये कुछ अनुमान वाक्य कह दिया हेतु को मिला करके प्रतिज्ञा हेतु कह दिया अभी पर पर ने उसमें दूषण दिखा दिया परोक्त तो दूषण से उद्दिधिरशया उसका उद्धार करने का इच्छा से पूर्वोक्त तो हेतुता अवच्छेदक पहले जो हेतु था वो हेतु में जो हेतुता अवच्छेदक था अभी तद तो अतिरिक्त तो हेतुता अवच्छेदक विशिष्ट हेतु अवच्छे हेत। अर्थात अभी हेतुता अवच्छेद बदल गया ये हेतुता अवच्छेद विशिष्ट हेतु कहते हैं हेतुअंतर है यह भिन्न हेतु हो गया इस प्रकार की कथन रूप हेतु अंतरस्य गुणे क्योंकि यह कथन कथन था शब्द उच्चारण तो शब्द उच्चारण ये शब्द हो जाने से गुण में अंतर्भाव हो गया शब्द रूप है आगे अर्थांतर प्रकृत अनाकांक्षित अभिधान रूप अर्थांतरस्य गुणे प्रकृत जो अभी विचार चल रहे हैं उसमें आकांक्षित नहीं है ऐसा कुछ कह दिया तो कहने से कहते हैं कि ये भी निग्रह स्थान हो जाएगा इसको अर्थांतर कहते हैं अनावश्यक अर्थ का विचार करना अर्थात तो शब्द प्रयोग कर देना ये भी शब्द रूप होने से ये भी गुण में क्योंकि प्रकृत अनाकांक्षित अभिधान अभिधान का शब्द उच्चारण तो ये शब्द ये भी गुण में अंतर्भाव हो जाएगा आगे है निरर्थक अवाचक पद प्रयोग रूप निरर्थक गुणे ऐसा पद प्रयोग कर दिया जो कि अवाचक अर्थात वो वाचक नहीं है अर्थात तो उसका कोई शक्तिवृत्ति से कोई अर्थ नहीं है जैसे शब्द प्रयोग कर दिया तो ये कचट तप ये कहा एक अनुमान दिए हैं कचट तपा नाम खचट थपत्वम गजड दबत्वा ऐसा अनुमान कहीं दिया नहीं है कि चिक्सुकी इत्यादि में आया था स्मरण है शायद चिक्सुकी में ऐसा है एक अनर्थक निरर्थक और अपार्थक ऐसे तीन दिखाए हैं उसमें ये दृष्टांत दिए हैं अवाचक पद कचट तप कहें आप आगे विसर्ग लगा दीजिए कहते ये वाचक नहीं है इसका कोई अर्थ नहीं शक्ति अथवा लक्षण से कोई अर्थ नहीं आएगा अवाचक पद प्रयोग रूप निरर्थक ये गुण है अच्छा पद प्रयोग पद प्रयोग अर्थात शब्द प्रयोग, प्रयोग शब्द उच्चारण ये शब्द होने से गुण में आगे अवाचक वाक्य प्रयोग रूप अभिज्ञाता गुणे पहले जो अवाचक पद था अर्थात ये पद ही वाचक नहीं होते अर्थात पदार्थ ही नहीं है अभी जो दूसरा बात कहते हैं कि अवाचक वाक्य प्रयोग किसी के जितने घटक पद है सभी पदों का तो अर्थ है किंतु ये वाक्य का कोई अर्थ नहीं है जैसे वो कहते हैं कि पादुका जरदगव कम्बलपदुकाभ्या भद्रका तम ब्राह्मणी पृछति पुत्र लसुनस्य लसशुन से सभी पदगा तो अर्थ हे तरदगवव कम्बलुका जरद गभ बूढ़ा बैल कम्बल पादुकाभ्याम द्वारी द्वार दुआर में स्थित खड़ा है और गायत्री भद्रकाणी मंगल स्तोत्र उच्चारण करता है तम ये वृद्ध बैल को ब्राह्मणी पृच्छति पुत्रकामा क्या पूछती है कि राजन रुमाया रुमाया था लसुन का नमक का खान उसमें लसुन को अर्घ क्या उसका मूल्य है प्रत्येक पद का अर्थ होने पर भी वाक्यार्थ नहीं है इसको कहते हैं अवाचक वाक्य प्रयोग रूप अभिज्ञाता अर्थात अभिज्ञात अर्था तो अर्थो यश्य वाक्य से पूर्व में था पदार्थ ही नहीं है अभी कहते हैं वाक्यर्थ नहीं है ये अलग अलग है आगे परिषद प्रतिवादी अनुकूल उपस्थिति अजनक वाक्य प्रयोग प्रयोगप अर्थ परिषद प्रतिवादी अनुकूल उपस्थिति अजनक वाक्य प्रयोगप अभिज्ञाता से अच्छा अविज्ञातार्थ का दो प्रकार की हो गया एक हो गया कि अवाचक वाक्य का प्रयोग कर दिया दूसरा है कि परिषद प्रतिवादी का बोध अनुकूल उपस्थिति अजनक वाक्य प्रयोग कर दिया अपने को तो पता है किंतु परिषद और जो वादी उनका बोध का अजनक हुआ कुछ वाक्य कह दिया इस प्रकार वाक्य कहे ना भी अविज्ञातार्थ ऐसा वाक्य उच्चारण करना चाहिए कि प्रतिवादी को भी ज्ञान हो और परिषद वालों को भी ज्ञान हो नहीं तो स्वयं को ज्ञान है और प्रतिवादी परिषद को ज्ञान नहीं है इसको कहा जाएगा अभिज्ञातार्थ अभिज्ञातार्थ का दो भाग कर दिया अवाचक वाक्य प्रयोग कर दिया अर्थात तो स्वयं को भी उसका अर्थ नहीं है और दूसरा हो गया परिषद और प्रतिवादी उनका बोध अनुकूल उपस्थिति अजनक बोध वाक्यर्थ बोध होने के लिए पदार्थ उपस्थिति का अजनक हुआ ऐसे वाक्य प्रयोग रूप अभिज्ञातार्थ से गुणे ऐसे वाक्य प्रयोग हो गया शब्द प्रयोग शब्द प्रयोग होने से शब्द रूप शब्द रूप होने से सब गुणों में अंतर्भाव हो जाएंगे यहाँ अभिज्ञातार्थ का दो विभाग दिखाया एक हो गया कि वादी प्रतिवादी परिषद किसी को भी वाक्य का कोई ज्ञान नहीं हो है द्वितीय हो गया स्वयं को तो वाक्य का ज्ञान है किंतु प्रतिवादी और परिषद इनको ज्ञान नहीं हो रहा है ये दोनों प्रकार की निग्रह स्थान माना जाएगा और और का ये दो प्रकार हो गया ये अष्टम निग्रह स्थान था अर्थात तो आठ में दो है आज यहाँ तक आगे तो दो दिन अवकाश है ओम शंकर शंकर शुक्र